11वां अध्याय कोना भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम बम इञानह प्रथमं मनस्ततवाय सविता धीयः अग्नेर्जत्र नीचाय पृथ्वीया अध्या भरत अर्थात सविता देव सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जोड़ते हैं आगने में प्रकाश जगाते हैं उस प्रकार से पृथ्वी मंडल को पूरी तरह भर देते हैं हम सविता देव के साथ मन से जुड़ सकें हम उनसे स्वर्ग के योग्य शक्ति प्राप्त कर सकें सविता देव सभी को प्रकाशित करने वाले हैं सविता देव बुद्धि को प्रकाशित करते हैं सविता देव स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं सविता देव अपनी विशाल ज्योति को पूरी तरह विस्तार देते हैं विशेष रूप से ज्ञान ऋतपिजे यजमान के विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए मन और बुद्धि को जोड़ते हैं वह होता सभी विज्ञानों को जानने वाला है वही उन्हें धारण भी करता है सविता देव की स्तुति महिमामय है संतोषदाई है हे यजमान दम्पते हम परम शक्ति को नमस्कार करते हुए यज्ञ शुरू करते हैं हम विशिष्ट श्लोकों से यह यज्ञ संपन्न करते हैं हमारी यह उपासना सविता देव के पदमे पहुंचने की कृपा करें अमृता के पुत्र दिव्य धाम में बैठे हुए देवगण हमारी इन स्तुतियों को सुनने की कृपा करें जिस सविता देव के प्रयाण महिमा और ओज का अन्य देवता गण अनुकरण करते हैं वह सविता देव अपनी महिमा से सर्वत्र व्यापक है हे सविता देव आप सभी को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा करें यज्ञपति को सौभाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए आप दिव्य हैं पवित्रकारी हैं वाणी के स्वामी हैं हमारी वाणी को मधुरता से संचारित करने की कृपा करें हे सविता देव आप यज्ञ को और अधिक ऊर्जामय बनाते हैं आप मित्रता को जानने वाले हैं आप धन जीतने वाले हैं आप हमारे यज्ञ को बढाए हम वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं गायत्री साम से रथंतर और भृष्ट साम को परिपुष्ट करने की कृपा कीजिए सविता देव के लिए स्वाहा सविता देव सृजनहार हैं हम अश्वनी कुमारों की बाह और पूखा देव के हाथों से गायत्री छंद के प्रभाव से सविता देव को ग्रहण करते हैं हम सविता देव को अंगिरा ऋषि की भांति ग्रहण करते हैं त्रिशतुप छंद की प्रेरणा से आप अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी को ऊर्जामय बनाने की कृपा करें आप अभ्री हैं आप नारी हैं हम आपकी कृपा से जगती छंद से प्रभाव के अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी पर अग्नि को धारण करने की सामर्थ्य पा सकें सविता देव के हाथ में स्वर्णमय अभ्री धारण करते हैं अंगरारस के समान अग्नि को यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं अनुष्टुप छंद में पढ़े गए मंत्रों से उसे भली भांति पोषित करने की कृपा करें हे अग्निदेव आप अत्यंत वर्णशील हैं आप धर्मान हैं आप वरिष्ठ हैं स्वर्ग लोक में आपका जन्म हुआ है अंतक्ष में आपका अनावि स्थल है आप लोक पृथ्वी लोक आपकी योनि है आप पृथ्वी लोक पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए आप लोग परोपकारी हैं आप दोनों पर लाभकारी हैं पर लाभकारी बने धन बरसाने वाले बने आप अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ हैं आप राभस को यज्ञ कार्य में जोड़ने की कृपा कीजिए इंद्रदेव हमारे सखा हैं हम अपनी रक्षा के लिए बार-बार उनका आवाहन करते हैं हे Agne आप हम पर दया कीजिए हम तीव्र गतिशील हैं आप दुष्टों को रुलाने वाले देवों के गणपति का पद पाइए आप हमारे यहां यज्ञ में पधारिए आप यजमानों के राह को सुगम बनाइए आप पृथ्वी से अंतरिक्ष तक कल्याणकारी हैं आप हमारे राह नृभय बनाइए आप अन्न जल वाले मार्ग तक व्याप्त होइए हे अभ्र आप पृथ्वी के पालनहार है। है। हैं, हैं आप सामर्थ्यवान हैं आप ओजमय हैं तेजोमय हैं आप अग्रगण्य हैं आप अग्नि को यहां लाने की कृपा कीजिए अग्नि पोषण करने वाले हैं अग्नि सामर्थ्यवान हैं अग्नि नायक हैं हम यज्ञ स्थल पर अग्नि की प्रतिष्ठा करते हैं अग्नि पहले से ही मौजूद भी है अग्नि उषा काल से पूर्व ही दिन को प्रकाशित कर देते हैं अग्नि सूर्य की बहुत से किरणों को प्रकाशित करते हैं अग्नि लोक की सृष्टि करने वाले हैं अग्नि स्वर्ग को घूमता हुआ देखते हैं हम अग्नि को पृथ्वी लोक में घूमता हुआ देखते हैं अग्नि यज्ञ को अन्नमय बनाते हैं अग्नि सभी मार्ग को कंपाते हुए जाते हैं अग्नि शधे हुए हैं अग्नि अपने विशाल चक्षु से यज्ञ का निरीक्षण करते हैं हे वाजिन आप पृथ्वी पर तेजी से विचरते हैं आप अग्नि की चाह न कीजिए आप प्रकाशित होने की कृपा कीजिए आप भूमि को खोदकर हमें बताने की कृपा कीजिए ताकि हम भी उसे खोद कर पदार्थों को प्राप्त कर सके हे बाजन स्वर्ग लोक में आपका आधार भाग है पृथ्वी पर आप सदे हुए हैं अंतरिक्ष में आपकी आत्मा है समुद्र में योनि है आप आंखों में व्याख्यान करते हैं आप राक्षसों पर आक्रमण करके उनका विनाश कीजिए हे बाजन आप धनदाता हैं आप सौभाग्य दान करने के लिए उस पर उठने की कृपा कीजिए हम आपकी कृपा से अच्छीमति वाले हो जाएं हम पृथ्वी को खो दें अग्नि को स्थापित करने की कृपा कीजिए यह घोड़ा चंचल है धनदाता है पृथ्वी का उत्क्रमण करने वाला है पृथ्वी पर अच्छे लोग रचे हैं उन्हें अच्छी कृतिका रूप दीजिए हम अग्नि को उत्तम सुख के लिए खोदते हैं हम अच्छे सुखों के लिए उत्तम लोक का आरोहण करते हैं हे Agne आप आइए पधारिए आप अखिल विश्व में व्यापी हम मन से घी से आपके प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा करते हैं आप त्रची वैसे सब ओर व्याप्त हैं आप दर्शनीय हैं आप सदेव मन वाले हैं हे अग्निदेव आप आइए आप सर्वत्र व्यापक हैं हम मन से घी से आपको प्रज्वलित करते हैं आप स्मरणीय हैं आप सुनहरी शोभा वाले हैं आप बार-बार चाहे जाते हैं आप हितकारी हैं आप सर्वथा ग्रहण करने योग्य देव हैं अग्नि अन्नदाता है कवि है हविदाता को धन देने वाले हैं आप यजमान को देने के लिए रत्न धारण करते हैं हे अग्निदेव हम ब्राह्मण आपके सम्मुख आपकी उपासना करते हैं हम आपसे बुद्धि पाने की इच्छा करते हैं आप गुण धारक हैं आप प्रतिदिन दुष्टों का नाश करते हैं हम बार-बार आपका वंदन करते हैं आप सभी के रक्षक हैं आप स्वर्गीय गुणों वाले हैं आप अंधकार को शीघ्र ही दूर करने वाले हैं आप प्रतिदिन ही प्रज्ज्वलित होते हैं आप वन में उत्पन्न होते हैं आप औषधियों में उत्पन्न होते हैं आप मनुष्यों के यहां उत्पन्न होते हैं आप पवित्र हैं आगनी सविता देव से उत्पन्न है अग्नि को अश्वनी देव बाहों से पुकारते हैं अग्नि को पूखा देव हाथों से पुकारते हैं अग्नि को पृथ्वी पर साधा जाता है अग्नि आप को पृथ्वी को खोदकर पुकारते हैं आप ज्योतिमान हैं आप शोभावान हैं आप लगातार सूर्य को प्रदीप्त करते हुए चलते हैं आप प्रजाजनों का कल्याण चाहते हैं आप पृथ्वी पर सदे हुए हैं अंगरस पृथ्वी को खोदकर आपको पुकारते हैं आप जल के आधार हैं आप अग्नि की योनि हैं आप समुद्र की वडोत्री करते हैं आप महान हैं आप कमल की भांति सवर्णिक हैं स्वर्गीक हैं आप पृथ्वी के परिमाण जितने विस्तृत होने की कृपा कीजिए आप सुखदाई हैं आप स्थाई हैं आप कवच के समान रक्षा करने वाले हैं आप दोनों हितेच्छु हैं आप चमकीले हैं आप भरण पोषण करने वाले हैं आप अग्नि की बढ़ोतरी करने वाले हैं आप अग्नि को अपने में बसाइए अग्नि स्वयं प्रकाशवान है आप उसमें प्रज्वलित होते हैं आप ज्योतिमान हैं आप असजद्र हैं आप प्रकाशित होते हैं हे Agne आप सर्वव्यापक हैं आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं सर्वप्रथम अथर्वार ऋषि ने अरणि मंथन से आपको प्रकटाया उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक विश्व के उच्च भाग पर स्थापित किया हे Agne दद्यंग ऋषि अथर्वार ऋषि के पुत्र हैं अथर्वण ने व्रत रहंता को प्रकटाया नगर भेदक को प्रकटाया हे Agne आप सतपथ गामी हैं आप बलवान हैं आप डाकों के नाशक हैं आप समिधाओं से प्रज्ज्वलित होते हैं आप हर युद्ध में धन जीतने वाले हैं हे अग्नि आप होता रूप में प्रतिष्ठित हैं आप अपने लोक को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए आप यज्ञ संपन्न करते हैं आप श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं आप श्रेष्ठ कर्म का मूल स्थान हैं आप देवताओं को देवताओं की तरह हवि से तृप्त करने वाले हैं आप यज्ञ संपन्न करने की कृपा करें आप यजमान हेतु धन धारण करें आप यजमान हेतु आयु धारण करें हमारे होता अग्नि होता सदन में शोभते हैं अग्नि विद्वान हैं तेजस्वी हैं देवता हैं दिव्य स्थानवासी हैं हजारों पालन पोषण करने वाले हैं आप व्रतशील हैं अत्यंत पावन हैं पवित्र जिह्वा वाले हैं